जिज्ञासा दृष्टा दृश्य दर्शन का प्रकाशक तुरी को कैसे कहा है शास्त्रों में कहा है सारा दृश्य दृष्टा का ही स्वरूप है यह कैसे संभव है समाधान देखने वाले का नाम है दृष्टा जिससे देखते हैं उस करण का नाम है दर्शन और जो देखा जाता है वह है दृश्य इंद्रियों के द्वारा हमें जितना भी ज्ञान हो रहा है उसमें यह त्रिपुटी रहती है जैसे सामने घट को देखा तो घट दृश्य हो गया आप दृष्टा हो गए और नेत्र दर्शन हो गया अपने से भिन्न कुछ भी देखेंगे सुनेंगे सब में यह त्रिपुटी रहेगी पर एक ज्ञान दूसरे प्रकार का भी होता है जब आपको सुख का अनुभव होता है तो वहाँ मन के दृश्य बन जाता है अन्यत्र मन दर्शन बनता है पर यहाँ तो सुखाकार वृत्ति की ही बन जाता है इस ज्ञान को वेदांत में साक्षी भाव कहते हैं यहाँ भी त्रिपुटी रहती है आपके अंदर एक ऐसा प्रकाश है, जिसमें दृष्टा, दर्शन, तीनों प्रकाशित हो रहे हैं। सभी त्रिपुटिया उसी प्रकाश में भासित होती है वह प्रकाश विशिष्ट नहीं है क्योंकि विशिष्ट होते ही उसकी दृष्टा संज्ञा हो जाएगी दृष्टा भाव में बुद्धि का एक अंश करण दर्शन हो जाता है और दूसरा अंत जो अहंकार से संबंधित होता है वह दृष्टा हो जाता है जिस प्रकाश में त्रिकुटी भी भासती है वह किसी का विषय तो बन नहीं सकता दृष्टा के प्रकाशक को दृष्टा कैसे जानेगा उसको जानने का प्रयास करने से तो साधक कभी नहीं जान सकता पर उसे लक्षित करना चाहिए उसी को तुरय कहते हैं अब जो आपने पूछा कि क्या दृष्टा और दृश्य के रूप में दिखता है यह बात थोड़ी समझने की है स्वप्न में जो दृश्य दिखता है वह आपसे पृथक प्रतीत होता है पर ऐसा है नहीं उसके एक कल्पित अंश में हमारी अहमता जुड़ जाने से वह अलग प्रतीत होता है यह प्रतीति निद्रा, से सभी को होती है। घोर अंधकार में आप शांत बैठे हैं इतने में आपके मन में एक संकल्प हुआ वह आप में ही हुआ आपके स्वरूप से वह छठ से प्रकाशित हो जाता है आप हो गए वह दृष्ट हो गया एक ही में दृष्टा और दृश्य दो अलग अलग भाव हो गए इसलिए दृष्टा ही दृश्य के रूप में प्रतीत होता है जैसे पर्दा ही चित्र के रूप में प्रतीत होता है मिट्टी ही घड़े के रूप में दिखती है रामायण में वर्णन आता है जब भरत जी सेना सहित भरतवाज आश्रम पहुंचे तो भरद्वाज जी ने उन्हें आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा जब भरत जी ने आतिथ्य स्वीकार कर लिया तो भारद्वाज जी के एक संकल्प से ही सब व्यवस्था हो गई सबका सत्कार हुआ जब प्रभात हुआ और भरत जी चले गए तो वहाँ कुछ भी नहीं रहा देखो भारद्वाज का एक संकल्प ही दृश्यमान होकर प्रतीत हुआ इसलिए सारा दृश्य दृष्टा का ही स्वरूप है उससे भिन्न कुछ भी नहीं जिज्ञासा आगम शास्त्र के अनुसार जीव जब चाहे मुक्त होने में स्वतंत्र है फिर भी जीव मुक्त नहीं हो रहे हैं तो क्या कोई मुक्त होना नहीं चाहते समाधान। जी ने इस विषय में कहा है सो माया चेतन को कभी बांध सकती है इसका मतलब चेतन स्वयं ही बंधन की कल्पना कर लेता है यह कैसे संभव है ऐसी शंका होने पर गोस्वामी जी ने दृष्टांत दिया र मरकट लाई। तोता पकड़ने वाले एक चरखी लटका देते हैं तोता उस पर बैठ जाता है तो वह चरखी उलट जाती है तोता चरखी को कसकर पकड़ लेता है कि कहीं मैं गिर न जाऊं और फिर सोचता है कि चरखी ने पकड़ लिया मुझे देखो कीर तोता बंधा नहीं है अभी भी उसमें उड़ने की शक्ति है पर वह अपनी सामर्थ्य फूल गया यदि चरखी छोड़ दे तो क्या वह गिर जाएगा इसी प्रकार आप यदि इस शरीर से अहमता छोड़ दें तो क्या आपका नाश हो जाएगा ऐसे ही बंदर चने के लोभ से घड़े में हाथ डालकर मुट्ठी बांध लेता है और जब हाथ निकालता नहीं निकलता नहीं तो सोचता है कि मुझे घड़े ने बांध लिया है मुट्ठी छोड़ने का अपना सामर्थ्य वह भूल गया नहीं तो वह मुक्त ही है भूलने में हेतु है चने का लोभ इसी प्रकार जीव ने शरीर में तो तादात्म्य किया है उसे छोड़ने में वह समर्थ है इसीलिए आगम कहता है कि जीव जब चाहे मुक्त होने में समर्थ है परंतु इसके स्थूल सूक्ष्म शरीर में जो आसक्ति है उसे यह छोड़ना नहीं चाहता अतः इसे बंधन का अनुभव होता रहता है यह बंधन तुम्हारा ही बनाया हुआ है अर्थात तुमने ही अपने मन से मान दिया है वस्तुतः तुम मुक्त होना चाहते ही नहीं बंधन तुम्हारा माना हुआ है इसलिए उसे छोड़ने में तुम ही समर्थ हो तुम न चाहो तो ब्रह्मा विष्णु भी नहीं छुड़ा सकते छोड़ने में कुछ करना नहीं पड़ता है इसी दृष्टि से आगम कहता है कि जीव जब चाहे मुक्त होने में समर्थ है